उत्तम भोगी यह है कि शास्त्र मर्यादा के अनुसार यहां के भोगों को भोगेगा लेकिन देखेगा कि यहां का धन वैभव भो यहीं भोग के शरीर नाश हो जाएगा इसकी अपेक्षा उस धन का शक्ति का दान पुण्य और सतुपयोग करे ताकि स्वर्ग में भी भोग मिले यह उत्तम भोगता है यहां के भोग अल्प हैं उसलिए थोड़ा संयम करके परलोक में सुखी हो इस भावना से जो सेवा करेगा अथवा दान पुण्य करेगा वो उत्तम भोगी माना जाता है लेकिन ऐसे उत्तम भोगी को भी परम शांति तो नहीं मिलती क्योंकि उस भोगी के अंदर भी भोग भोगने की इच्छा है यहां के भोगने तो स्वर्ग के भोग लेकिन भोग भोगने की जब तक मन में इच्छा है महाराज तब तक मुक्ति नहीं बंधन जरूर है तीन प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है इंद्रियगत ज्ञान दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान और तीसरा होता है आत्मज्ञान इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान जिससे प्रकाशित होता है उसको आत्मज्ञान बोलते हैं जहां से बुद्धि और इंद्रियां शक्ति लाते हैं उसको आत्मा बोलते हैं तो जो इंद्रियों के ज्ञान में उलझा है उसको जगत सच्चा लगेगा और उसकी भोग के लिए ही चेष्टा होगी पाश्चात्य जगत में सारे के सारे आविष्कार क्या है कि शरीर को सुख और सुविधा मिले सारे रिसर्च सारी पढ़ाइया सारे नियम विरोचन का सिद्धांत ये देह ब्रह्म है देह को सुखी रखो पंखा भी रिमोट कंट्रोल पलंग से उठना ना पड़े आदमी को लूला लंगड़ा बना देगा इतना रिसर्च टीवी रिमोट कंट्रोल हो गई बत्तियां रिमोट कंट्रोल फैन रिमोट कंट्रोल कार रिमोट कंट्रोल भोजन भी रिमोट कंट्रोल हो जाए तो श्वास लेना भी रिमोट कंट्रोल कर दो आखिर फिर तुम करोगे क्या कितनी भी अधिक सुविधा आ गई लेकिन मन भोगों से तृप्त नहीं होता या तो उबता है या तो भोगों की वासना में गिरता है तृप्त नहीं होता उबान एक छेड़ा है और आसक्ति दूसरा छेड़ा है समझ जो है यह उपरां दलाती जय जय विषम पितामह बाणों की सया पे पड़े हैं ये इंद्रियगत भोग में उलझे हुए व्यक्ति नहीं है बुद्धि और आत्मगत ज्ञान के जगत में है विषम पिता ने कहा कि हे कर्मों हे अनंत जन्म के कर्मों अगर तुम्हें फल देना बाकी है तो शीघ्र आ जाओ मैं भोग लू कोई मेरा कर्म बाकी ना रहे जो भी हो आ जाए तो जो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है वो दुखों से विघ्नों से संघर्षों से घबराता नहीं है वो समझता है कि पूर्व किए हुए दुष्कृतियों का फल दुख है अब दुख देने वाले कर्म दबे रहे उसकी अपेक्षा आ जाए मैं भोग लू और सुख कर्म भोगने में समय न जाए सुख कर्मों का फल ईश्वर अर्पण करके परहित में लगा दिया वो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है आदमी तो इंद्रियगत ज्ञान में जीने वाला जो व्यक्ति है उसको जगत सार रूप में दिखेगा सच्चा दिखेगा ठोस दिखेगा और उसकी सारी अकल होशियारी ऐहिक सुख लेने में लगेगी हालांकि सुख तो आज तक अहिक सुख किसी के पास टिका नहीं पूरे संसार में भी ताकत नहीं है कि एक आदमी को सुखी कर दे संसार के सब खेतर एक नाम एक आदमी के नाम कर दो वक्तापुर बायर ठासरा गुजरात आख मुंबई महाराष्ट्र आवीस राज्यों नहीं आख भारत आखु अमेरिका आख जर्मन आख चीन आखी पृथ्वी एक मनस कर आखो पाणीपत्रक लिया पची शूथ अत्यार तो भोगता कह पाणीपत्रक मार नाम नु थो निराश निराशनाश चलया जय श्री कृष्ण कही दीपत्र मरा थो तो निराश बंगलो मरा तो निराश बे भेजो है मिलकत मराश कोई दाड़े कोई थी सके नही नही समझ जे समझो बुद्धिगत ज्ञान मनस पहुंची गये आखी पृथ्वी ना लोको करता सुंदरता में पहलो नंबर कोई बाई ना पहलवा करता कोई पहलवानी पहलवा नंबर आई जाए शींगला वाला रूपिया वाला आखी दुनिया मा पहलो ए में पहला नंबर रीच में गणाय धनवन गणाय एक दाड़ो ऊ ना तो पे रीचमेन गणाये तो शु थे मृत्यु देखा है क्या हुदी हमें जय श्री कृष्ण कह <laughs> मन मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष दुनिया के अच्छे से अच्छे गहने सबके सब गहने एक आदमी को मिल जाए फिर भी वो सुखी नहीं होगा सबसे सब सुंदर से सुंदर कपड़े सब के सब एक ही आदमी को दे दिए जाए फिर भी वो सुखी नहीं होगा सुखी तो तब होगा जब मन उस अपने कारण स्वरूप में एकाग्र होगा अपने आत्मा में विश्रांति पाएगा तभी सुखी होगा अन्यथा तो सुख के जक मारेगा आटलू जाए तो निरात आटलू जाए तो निरात तमने अनुभव हे आज चौथा मा पास थी जाओ तो निरात ए डाड़ा हसे तमरा कक्षा में पास हो जाऊं तो निरात आठवीं में पास हो जाऊं तो निरात एस एस सी हो जाऊं तो निरात बोर्ड की परीक्षा आ जाए बस इसमें फाइनल पास हो जाए बस कॉलेज का बस पास हो जाए निराश नौकरी मिल जाए तो निरात करतेराश है बापू ना आश्रम में पहची जाए निराश आम आम तो करो छोड़ रहे जो पाचा घरे जाइए तो निराशे बीजी तारीख जुओ पाचा दूसरी तारीख आएगी तो घर पहुंची जाइए बस मली जाए ना हो आपो ना रोड ऊपर मैं क्यों निरात आई रास्ता रोको आमी जाए तो निरात पी ए निरात रह आखो कहे अंधारो कूव झगड़ो मटाड़ी कोई ना मु जो लोग मन के साथ जुड़ कर जीते है उनकी नजाने कितनी कितनी निरात की कल्पना होती है फिर भी निरात नहीं आती वेद भगवान कहता है उपनिषद कहती है और नरसिंह मेहता कहते हैं ज्या लगी आत्म तत्व नहीं रुपया साधना देवी देवो ने साधना प्रसिद्ध थवानी साधना सुंदर थवाओं साधना विद्वान थवाधना ए बदी साधनाओ मृत्यु न झटका आया थी बदठी थी जानी आदमी समझता निर्धन समझता कि धनवान हो जाऊंगा तो निरात हो जाएगा लेकिन धनवान होने में निरात नहीं है निर्धन होने में निरात नहीं है विद्वान होने में निरात नहीं है और अंगूठा छाप रहने में निरात नहीं है निरात तो वहां है जहां संत का मन ठहरता है वहां निरात है और कहीं निरात नहीं है योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी मैंने बड़े बड़े योगेश्वरों का संग किया है बड़े बड़े मुनिश्वरों के साथ विचार विमर्श किया है आदमी को विश्रांति को ही नहीं स्वर्ग के देवताओं को देखा तो वहां भी कंपटीशन है और पुण्य पाप पुण्य नाश हो जाते तो पतन होता है और अपने बराबरी का होता है तो कंपटीशन होती है अपने से बड़ा होता है तो ईर्षा होती है वहां भी कोई सुख नहीं स्वर्ग में भी सुख नहीं गंधर्वों में भी ऐसे ही है यक्षों के पास भी वही लगा हुआ है मैं स्वर्ग में गया गंदरों के पास गया यक्षों को देखा न यक्ष सुखी है न गंदर सुखी है न अतल में सुख है न तलातल में सुख है न पाताल में सुख है स्वर्ग लोक में सुख है न भूलोक में सुख है न भुवन लोक में सुख है न जन लोक में सुख है न तप लोक में सुख है न महालोक में सुख है हे राम जी चौदह लोकों में घुमा कहीं सुख नहीं केवल एक जगह मुझे सुख देखा जहां संत का मन ठहरता है वही सुख है और कहीं सुख नहीं तो संत का मन कहा ठहरता है निर्विषय पद में तो आज का श्लोक है विषया संगी ही मुक्तो निर्विषय तथा निर्विषय मन जब हो जाता है तब सुख मिलता है तो अब हम आए निर्विषय मन कैसे हो जय श्री कृष्ण हकीकत में विषय छोड़ना नहीं पड़ते विषय छूटते जाते हैं बचपन छूट गया छोड़ना नहीं पड़ा तो बचपन के खिलौनों को तुमने छोड़ा के छूट गए बचपन की तोतली तोतली भाषा तुमने छोड़ी के छूट गई और बचपन के भाई भाईबंदों को तुमने छोड़ा के छूट गए छूट गए तो जैसे बचपन छूट गया ऐसे किशोर अवस्था भी छूट गई और जवानी भी छूट रही है जो छूट गया है उसको छूटने वाला समझे और जो अभी मिला है उसको पकड़ने की कोशिश ना करे वो भी छूट रहा है ऐसा समझ में आ जाए मन निर्विषय होने लगेगा संसार छूटता नहीं संसार ने हमको बांधा नहीं विषय छूटते नहीं विषयों ने हमको बांधा नहीं लेकिन विषयों में सत्य बुद्धि करके संसार में सत्य बुद्धि करके मन को हम सत्ता देकर आप ही हम फंस जाते हैं जैसे तोता होता है ना पोपट पोपट को पकड़ने के लिए पहले के जमाने में ऐसी भूंगड़ी जैसी बाउंसरी रख देते थे पोपट बैठता था उसके वजन से वो भूंगड़ी घूम जाती थी वो घूम जाती थी तो पोपट नीचे आ जाता वो समझता था मेरे को किसी ने पकड़ लिया और जोरों से वो बंसी को पकड़ लेता था हालांकि वो बंसी घूमने से वो आकाशगामी हो सकता है लेकिन उसको ऐसा भ्रांति घुस जाती की मेरे को उसने पकड़ा है जैसे बंदर है ना सकड़े मुंह के बर्तन में सामान डालते खाने पीने का शिकारी लोग बंदर मुट्ठी पकड़ के बैठ जाते समझते अंदर से किसी ने पकड़ा ऐसे ही हमारे मन को हम सत्ता देकर मन विषयों को पकड़ जाता और हम फिर संसार के भागी हो जाते जन्म मरण के भागी हो जाते मौत हमें पकड़ ले ऐसे हम हो जाते हकीकत में संसार को इतनी ताकत नहीं जो हमें पकड़ ले यमुरा को इतनी ताकत नहीं जो हमें माता के गर्भों में धकेल दे हमारी ना समझी के कारण ही विषयों में सत्य बुद्धि होती है विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण चित्त में वासना रह जाती है और वासना के अनुसार हम भटकते रहते हैं जन्मों की यात्रा करते रहते हैं उसीलिए बंधन में पड़े विकास क्रम में अगर आदमी गुरुओं की वाणी को और शास्त्र को साथ दे तो मनुष्य में इतनी सारी शक्ति है कि अपने एक जीवन में हजारों बार साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है इस छोटे से जीवन में तुम कई बार साक्षात्कार कर सकते हो इतनी योग्यता है लेकिन एक बार साक्षात्कार करो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है शायद उसीलिए तुम नहीं करते होंगे कि चलो फिर एक बार कर लेंगे दोबारा जरूर नहीं पड़ेगी विषयों को हम महत्व देते हैं और जो विषयों को महत्व देकर विषय भोग भोगता है हकीकत में वो विषय भोग ही नहीं सकता है विषय उसे भोग लेते हैं जैसे भूख अन्न को खाती है और अन्न भूख को खाता है ऐसे ही विषय विषयों को खाता है और विषय विषय को खा लेते हैं और हम लोग बंधन में पड़ रह जाते हैं तो व्यतीत परिस्थितियों को आप छोड़ते आए हैं और नई परिस्थितियों को अंदर से पकड़े नहीं तो आपका मन मुक्ति के भाग्य हो जाएगा हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी का धन देखकर धनवान होने की इच्छा आ जाती है और उसको हस्ताक्षर कर देते हैं किसी का रूप देखकर लावण्य देखकर ऐसा होने की इच्छा आ जाती है ये ज्ञान होता ही नहीं कि धनवान हो रूपवान हो सत्तावान हो लेकिन ये मेरे ही आत्मा के विलास हैं मेरे ही उस चेतन की अभिव्यक्तियां हैं और अंत में ये दिखने वाला रूप धन सत्ता आदि जो कुछ है वो बस काल कराल की धारा में बीता जा रहा है इस प्रकार का ज्ञान का अगर हम अवलंबन ले तो हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी हम जो है वहां विश्रांति का सौभाग्य खुल जाएगा और हमारा बेरा पार हो जाएगा भोक्ता अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता तो भोक्ता कुछ करके सुखी होना चाहता है कुछ पाकर सुखी होना चाहता है कहीं जाकर सुखी होना चाहता है कुछ दिखाकर सुखी होना चाहता है इसलिए मकान बनाते मार्बल का लगा हो आरसीसी हो जरा ये तख्ती लगी हो मगन निवास छगन निवास कोई जाने तू अपने को नहीं जानता तू क्या है इसलिए लोगों को तू कुछ ना कुछ मनवाना चाहता है और लोग जो मानेंगे कि फलाना मगन निवास फलाना ऐसा है मानने वाले भी तो समय की धारा में बह जाएंगे इस बात का हम ख्याल नहीं रखते तो परमात्मा तो तुम्हारी बाट देख रहा है तुम्हारा मन कब विषयों से उपराम हो तुम्हारे मन में ऐसी कब समझ आए कि संसार दुख मिटाने में समर्थ नहीं है संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं है अरे संसार ने तो मां कौशल्या को भी रुला दिया संसार ने तो भगवान कृष्ण के होते हुए श्री कृष्ण के वंशज, जदुवंशी शराबी हो गए एक दूसरे को मार झूड़ करके सत्यानाश कर रहे थे आसाराम के भाई घर में जब थे आसुमाल तो सोचते थे कि भाई बीड़ी न पिए तो अच्छा है और बोलते थे भाई को भाई सिगरेट मत पियो अच्छा नहीं अच्छा नहीं चाय मत पियो ये तनेशी खबर जा बरकली ले तो है का का, का इन, लाइन आती हुई पड़ती फिर अपने मन को सुधारा तो अब उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी बरकला भी छूट गया बरकली भी छूट गई चाय भी छूट गई सिनेमा भी छूट गई अपने आप आके सत्संग में बैठे तो हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं पत्नी को सुधारने में लगे हैं पते को सुधारने में लगे हैं लेडी को सुधारने में लगे हैं, लेडों को सुधारने में लगे अपने मन को सुधारो फिर अपने आप ऑटोमेटिक और लोग सुधारने लग जाएंगे मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधमोक्ष तो विषयों की आसक्ति जगत में सत्य बुद्धि ये बंधन का कारण है और विषयों में वैराग्य वृत्ति और परमात्मा में सत्य बुद्धि ये मुक्ति का कारण है पहले के जमाने के लोग मिलते थे आपस में तो पूछते थे क्या हाल चाल है आपका चित्त अपने मूल कारण में तो है ना आपका मन स्वरूप के चिंतन में तो है न आपकी तपस्या ठीक तो चलती है ना आप स्वस्थ तो हो स्व मना आत्मा उसमें तो स्थित हो न ऐसा पूछते थे फिर जमाने ने करवट ली आदमी कुछ नीचे गिरा कैसा हालचाल है धंधा पानी कैसा है राजकाज कैसा चलता है ठीक है अच्छा है सीमाएं सुरक्षित है धंधा पानी अच्छा चलता है फिर आदमी और नीचे आया अति अतिशुद्र वस्तुओं में पहले सतयुग में फिर द्वापर में त्रेता में अब कल युग में आया अब अब पूछता कैम के छे तबियर माना हाड़ वात वीत कफ लीट थूक बराबर माप की है कि कम ज्यादा हो गई <laughs> केम केम केम कोई पूछे केम ले, के आ तो शमशान बाजू चल रही है महा बाजू जी रहा है तबियत नो हाल हर रोज आपका जो ये फिजिकल बॉडी है ये स्थूल शरीर है हर रोज स्मशान के तरफ जा रहा है दरोजे रोजे बाजू जय रहा है नहीं बापू हमें तो तो तो के तो के महान तो तो अत्यार दूर तुम्हारी अः महानूर नही रहे एक, एक दिवस मैं कई बार बताता हूँ कि एक बाबा जी को किसी ने सुंदर दुशाला ओढ़ा दिया महाराज कोई लुफंगा आदमी था दुशाला लेकर भागा बाबा जरा थे कुछ मनोबल वाले थे लेकिन बुढ़े थे लुफांगे का पीछा किया के मैं तेरे ऐसा करके बाबा जुदी दिशा में दौड़ने लगे दुकानदारों ने कहा के, बाबा जी वो तो गांव में गया और तुम बोलते हो नहीं छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे कहते जाते और उसका पीछा छोड़ के आप तो उधर जा रहे हैं गांव के बाहर शमशान के तरफ बाबा ने कहा वो कितना भी गाँव में घुस जाए लेकिन आखिर आएगा तो यही कह गो दोन जतो रहे हूं तो आवश्यक वहीं के कितना भी बाहर भाग जाए गाँव में भाग जाए लेकिन मैं जाके शमशान में बैठता हूँ आखिर तो यही एड्रेस है उसकी तो नहीं छोड़ूंगा उसको ऐसे ही आदमी कितना भी खावा दावा छल कपड़ मेरा तेरा करे लेकिन उसको याद रहना चाहिए मनुष्य को कि एड्रेस आखिर इस फिजिकल बॉडी की शमशान है पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है खिला बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है मन को हम कभी कभी समझाया करे वो मारवाड़ी भजन गाते न मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जावे गो उड़ी जावे जावे जावे गोरे फीको पड़ी जावे गो मली जावे गो माटी में पासो नहीं अठे रे लायो भाया काई ले जावे गो, धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मिली जाए गो पासो नहीं आगो मत कर रेगर वुमा न पतंगी रंग उड़ी आड़ जले जुरे लाकड़ जल गया केस जावेगोले घासा रे मत कर रे गर्व गुमा न पतंगी रंग उड़ी जावे गो उड़ी जावे गो रे फी को पड़ी जावेगो माटी में मड़ी जावे गो अठे पासो नहीं आवेगो। ये इस देह की मृत्यु कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती आ शरीर मृत्यु अपनी मृत्यु गे त्या सके गई सके आ बंगूर देह प्राप्त करी करे आऊ हा कर आम एम करता करता मन में विषय ने विकारों ने भरपाई कर दयाजनक आज का श्लोक है मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध आपका मन ही आपके बंधन का कारण है और अपना मन ही अपने मुक्ति का कारण है और जिस कारण जिस मन से बंधन होता है उसी मन से मुक्ति होती है जैसे जिन भावों से जिस मन के भावों से आदमी बंधन बना लेता है उन्ही भावों को अगर बदल दे तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं जिन भावों के कारण आदमी दीन दुखी और दर दर की ठोकर खा रहा है हर माता के गर्भ में उदा लटक कर दुखी हो रहा है अपमानित हो रहा है वही आदमी का मन अगर बदल जाए तो वही देवों का देव होकर पूजा जाता है वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच गति को प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने पुरुषार्थ का अवलंबन लिया है वो महान हो गए अभी जो लोकपाल होकर बैठे हैं या यमराज की पदवी को शोभायम कर रहे हैं वे भी किसी समय ये साधारण मनुष्यों में से ही महान पुरुषार्थ करके लोकपाल बने हैं सहस्त्र ने, नेत्रोधारी हजार आंख वाले जो इंद्र देव बने देवों पर शासन करते वो भी अपने पुरुषार्थ के बल से और वही जीव है जिन्होंने पुरुषार्थ त्यागा और जैसा कुछ विषय विकार की इच्छा हुई और भूगते गए भोगते गए नीच से नीच गति पाकर कीड़े होकर भटक रहे वही जीव है पुरुषार्थ करके इंद्र बना है और वही जीव है जो पुरुषार्थ छोड़कर कीड़ा बनकर रेंग रहा है चलते चलते पैर आ गया आधी कमर टूट गई और रिबारा है कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता है जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच से नीच गति को पाता है और जिसने पुरुषार्थ किया है वो ऊंचे पद में आसीन है वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य भगवान विष्णु होकर पुनरिकाक्ष होकर विराजमान है और वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य शिव होकर पूजायमान हो रहा है और वही पुरुषार्थ चैतन्य चुहा होकर बिल्ली से जान बचाने को दर में भागे जा रहा है जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया और मन में जैसा आया ऐसा करने लगा वो नीच से नीच गति को प्राप्त करते हैं और जिन्होंने पुरुषार्थ किया संत और शास्त्रों का अवलंबन लिया वैदिक ज्ञान का अवलंबन लिया वे ईश्वर पद में पहुंचकर अपना जीवन धन्य धन्य तो पुरुषार्थ करना आपके हाथ की बात है मंदिर में जाना अच्छा है जाना चाहिए शास्त्र मंदिर गुरु माता पिता ये कुछ हद तक तो सहायक हैं, लेकिन आदमी अपना पुरुषार्थ अगर नहीं करता है तो मोक्ष के लिए महाराज दूसरा कोई रास्ता नहीं जो लोग बोलते हैं गुरु मंत्र ले लो फिर आपका शरीर शांत हो जाएगा गुरु महाराज तुमको कंधे पे बिठाकर सतखंड में ले जाएंगे तो ये जीवानी जमा खर्च है ये कंधे तो यही गुरु महाराज के भी यही कंधे समाप्त होने वाले होते हैं गुरु महाराज कंधे पे उठा के फिर तुम्हें सतखंड में या स्वर्ग में ले जाए ये उधारा धर्म है अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह देते कि तू युद्ध कर और मैं तुझे कंधे पे उठाकर मुक्त भी मुक्ति के मार्ग में ले जाऊंगा नहीं अर्जुन की शंका समाधान करके तत्व ज्ञान कराया है अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमृति लब अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए तो इसी मन में शक्ति है कि जगत को सच्चा मानकर उलझ जाए और बंधन बना ले और इसी मन में यह शक्ति है कि तत्व विचार करके मोह नष्ट करके अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति करके मुक्ति का अनुभव कर ले अभी अभी मोक्ष हो जाए भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रिभु मुनि वैदिक काल की बात है रावण पुलस्त कुल में पैदा हुए थे ऋबु मुनि का पहला शिष्य था पुलस्त ऋषि का पुत्र ऋषि का पुत्र बड़ा पुत्र ऋनि का शिष्य था ऋभु मुनि दिशाएं उनकी वस्त्र थी और उनका बिस्तर थी सूर्य और चंद्रमा उनके दिए थे और सारी भूमि उनका घर था इतने विरक्त महात्मा थे और उनको आत्मज्ञान के संस्कार इतने प्रगाढ़ थे आत्मज्ञान की वो दृढ़ता और आत्मज्ञान में चित इतना सारा था कि लोकाचार को एकदम लांग गए थे आत्मज्ञान की निष्ठा और आत्मज्ञान में इतनी उनकी चित्त की स्थिति थी जब भूख लगी कहीं खड़े हो गए खा लिया चल दिए कोई अधिकारी मिला तो थोड़ा सा बोला नहीं तो चुप हो गए संसार की विद्या पढ़ने के बाद उसको याद करनी पड़ती है और याद ना करो तो भूल जाता है कम हो जाती है धन कमाने के बाद उसको व्याज में रखा जाता है व्याज पे तो बढ़ता है और कोई खतरे वाली पार्टी में रखो तो व्याज सहित धन गायब हो जाता है जैसे प्रश्न कही लेकिन ये ब्रह्म विद्या का धन महाराज ऐसा है कि उसको किसी पार्टी के पास रखो चाहे न रखो उसकी स्मृति करो चाहे न करो ये आत्मविद्या का आत्मज्ञान एक बार आ गया तो अपने आप बढ़ता जाता है आत्मकला अपने आप बढ़ती है साक्षात्कार के बाद तो रिघु मुनि की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती थी घूमते घामते पुलस्त ऋषि के आश्रम में आए पुलस्त ऋषि ने उनकी निष्ठा देखकर अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया है ब्रह्मवेता साक्षात्कारी पुरुष साक्षात्षि उनका सत्कार करते और पुलस्त ऋषि के पुत्र ने उनकी चाकरी की एक दो दिन पुलस्त आश्रम में रहे मुनि जब रवाना हुए तो पुलस्त पुत्र ने अपने पिता को कहा कि पिता में रिभु मुनि के शरण आत्मलाभ करने के लिए उनका शिष्य हूं आप अनुमति दीजिए ने कहा ऐसा आत्मवेता मिलता फिर अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है तो जा रिभु मुनि के चरण में अपने आप को अर्पित कर दे ये मन की वासनाएं तब तक नहीं मिटती जब तक हम ईश्वर या गुरुओं के ज्ञान में अपने अहम को अर्पित नहीं करते नारियल रख के को अर्पित करने की एक्शन तो करते लेकिन हम फिर वापस ले आते नारियल छोड़ के आते अब तो नारियल लेना भी बंद है जय जय अब नारियल की पद्धति भी हटाना पड़ेगा जैसे जैसे शिष्य करवट लेते हैं उससे सवाई हमको लेनी पड़ती जय क्वेश्चन कृष्ण कही नारियल अर्पण करने का मतलब है अपना मस्तक अपना माइंड अपना जो विषय वासना के जो विचार थे अपना मनमाना जो निर्णय था अब न करेंगे जिन निर्णयों से तुम प्रसन्न होंगे ऐसे ही निर्णय हम करेंगे यही उसकी प्रक्रिया है नामदान लीद नारियल मुख्य घर जो अभी ओम हो ओम। और आज के जमाने में आदमी रेडिमेंट हो गया है तो उन्हें गुरु का ज्ञान भी रेडिमेंट ज्ञान बहुत अच्छा लगता है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं कहा केवल मेरे चेले हो जाओ और दसवा भाग कमाई का भेजा करो मरने के बाद हम कंधे पे बिठा के गुरु लोभी शीश लालची दोनों खेले दाव गुरु लोभी शीश लालची दोनों खेले दाव दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय कबीर से किसी राजा ने पूछा कि मैं इतने दिन से नाम दान लिया गुरु मंत्र करता हूं इतना नियम करता हूं पंडित जी की कथा सुनता हूं वही पंडित जी को गुरु भी बनाया है लेकिन मेरे हृदय में आत्म लाभ नहीं हुआ है कबीर जी ने कहा अगर तुम मेरे से पूछना चाहते हो तो वजीर को कह दो कि मैं जैसा कहूं ऐसा करे एक घंटे के लिए आप राजा नहीं मैं राजा बोले महाराज कबूल है वजीर को हुक्म कर तो दो वजीर को हुक्म हो गया कबीर जी तख्त पे बैठ गए राजा तख्त पे बैठ के कबीर ने हुक्म किया कि पंडित जी को एक थंबे से बांध दो और राजा जो कहलाता था भूतपूर्व राजा अभी का तो मैं हूं भूतपूर्व उसको दूसरे थंबे से बांध दो महाराज काशी नरेश को एक थम्भे से बांधा गया और पंडित को दूसरे थम्बे से बांधा गया कबीर जी ने पंडित को कहा कि तुम्हारे शिष्य को छुड़ाओ बोले महाराज मैं बंधा हूँ उनको कैसे छुड़ाऊं तब कबीर ने कहा होगा कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए